योग्य हूं बस जिसके भीतर भी मादकता उतर रही वही योग्य पियक्कड़ों के लिए संन्यास है लाई फिर एक लज्ज से मस्ताना तेरे शहर में फिर बनेंगी मजते मैखाना तेरे शहर में आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां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 प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा कांपते ओठों पे पैमाने बफा क्या कहना तुझको लाई है कहां लग जिसे पा क्या कहना मेरे घर में तेरे मुखड़े की जिया क्या कहना आज हर घर का दिया मुझको जलाना होगा रूह चेहरों पे धुआं देख के शरमाती है झेंपी झेंपी से मेरे लपे हंसी आती है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 आचितनाय। नोशो ठॉक अर्थात भक्ति जिज्ञासा नंबर टेन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 इसका अर्थ हुआ बाल धूप में पका है इसका अर्थ हुआ जिंदगी ऐसे ही चली गई एक आदत की तरह और मजा यह है कि मुरारजी खिलाफ हैं शराब के शराबबंदी होनी चाहिए मेरे देखे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 बरसता हुआ स्वाति नक्षत्र का जल उपलब्ध हो सकता हो तो नाली की गंदगी में क्यों डूबना हां मैं शराब पीता हूं और मैं तुम्हें भी शराब पीना सिखाना चाहता हूं आज इतना है